महान वैज्ञानिक राइट ब्रदर्स सातवा भाग एक सपना साकार हुआ विल्बर और वोरविल ने यह विचार किया कि पहले कौन उड़ान भरे दोनों ने यह निर्णय कर लिया कि वे एक साथ एक ही यान में उड़ान नहीं भरेंगे क्योंकि अगर उड़ान भरते समय एक को कुछ हो गया तो दूसरा तो वायुयान का आविष्कार जारी रख सकता है अतः पहले कौन उड़ान भरे इसका निर्णय करने के लिए दोनों ने सिक्का उछाला और पहले बार उड़ान भरने का सौभाग्य विल्वर को मिला 17 दिसंबर 1903 का वह स्वर्णिम दिन आया जब प्रथम बार जमीन से वायुयान हवा में उड़ा अपनी कठिन मेहनत और लगन को साकार होते देखकर दोनों भाई विल्बर और की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा भूमि से ऊपर आकाश को छूने का आनंद और ऐसे मशीन बनाने की खुशी का बखान दोनों भाइयों के लिए बहुत मुश्किल था उन्होंने उड़ान भरते हुए असंख्य लोगों ने देखा वे सब बहुत आनंदित हुए क्योंकि अब विश्व वायुयान के युग में प्रवेश कर चुका था 1903 का वर्ष दोनों रेट बंधुओं के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रहा सभी नागरिकों के मन में इन भाइयों के प्रति अपार आदर और प्रेम उमडाया विज्ञान की दुनिया में यह एक अद्वितीय चमत्कार था और यह सब राइट बंधुओं के अधिक परिश्रम के कारण ही हो पाया था उस दिन डेटन में प्राथमिक जब उनके पिता पादरी मिल्टन राइट ने समाचार पत्र खोलकर पढ़ा तो वह उस समाचार को अपल पढ़ते ही रहे उनकी खुशी का कोई और छोड़ नहीं था उन्होंने अपनी बेटी कैथरीन को आवाज देकर बुलाया कैथरीन जल्दी आओ। देखो इस समाचार पत्र में क्या छपा है उन दोनों ने फिर वह समाचार पढ़ा पढ़ते पढ़ते अपार खुशी के कारण उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे दी यो टाइम्स दिसंबर सत्रह उन्नीस तीन उड़ने वाली मशीन का आविष्कार किटी हाक आरोप तीन मील उड़ी उसमें कोई गुब्बारा नहीं के दो भाइयों की कई वर्षों की कड़ी गुप्त मेहनत सफल सलाम विल्बर और वोरवील राइट की गाड़ी जैसे ही किटी हाक ऐसी डेटन पहुँची की स्टेशन आरोप अत्यधिक भीड़ होने के कारण परिवार जनों से शांतिपूर्वक मिलने का उनका सपना साकार नहीं हो पाया उनका स्वागत करने के लिए अपार भीड़ थी सड़कों को गुब्बारों और खूबसूरत झंडियों से सजाया गया था डेटन के हर एक घर से घंटियों की आवाज सुनाई पड़ रही थी दोनों भाइयों को उनकी अद्वितीय सफलता के कारण तीस दोपों की सलामी देकर सम्मानित किया गया वह अपने दो साहसी सपूत भाइयों के कार्य से धन्य हो गया था। स्वागत काफी देर तक चलता रहा। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने दोनों भाइयों को राजधानी वाशिंगटन बुलाकर स्वर्ण पदक प्रदान कर उनका सम्मान किया डेटन के करीब एक हजार बच्चों ने लाल सफेद और नीले रंग के कपड़े पहनकर अमेरिका का राष्ट्रध्वज बनाकर राइट बंधुओं को सम्मान दिया इनके सम्मान में एक झांकी भी निकाली गई, जिसमें प्रारंभ से आज तक आवागमन के साधनों का क्रमिक विकास दिखाया गया सबसे पहले एक दौड़ता हुआ मनुष्य था उसके बाद एक खुला ठेला फिर एक बैलगाड़ी और इसके बाद एक भगती तक तथा पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी उसके बाद गुब्बारा और सबसे अंत में राइट बंधुओं का बनाया हुआ वायुयान